परम गुरु देखो हृदय विचारी परम गुरु देखो देखोरिदे विचारी कछु करो सहाय हमारी परम गुरु देखो हृदय विचारी कछु करो सहाय हमारी लवानाली नाली तंत्र एक समयकर जंत्र एक भल साजा लवानाली नाली तंत्र एक समयकर जंत्र एक भल साजा सती असती किछ नहीं जान सत्य सत्य कभी कहूँ किछ नहीं जानू जैसे बजावा तैसे बाजा सत्य सती कछो नहीं जानू जैसे बजावा तय से चोर तुम्हारा तुम्हारी आगे मुसीयत तुम्हारा चोर तुम्हारा तुम्हारी आ गया मुसीयत तुम्हारा इनके गुनाह हम को पकड़ो इनके गुनाह हमको को पकड़ो का अपराध हमारा इनके गुनाम को पकड़ो काय अपराध हमारा से तुम से हम एक कहियत से तुम से हम एक कहियत जब जबया पर नहीं जाना जब जबया पर नहीं जाना जो जल में जल पैसिन निक से जो जल में जल पैसिन निक से कह कबीर मनमाना जो जल में जल पैसी निक से कह कबीर मनमाना परम गुरु दे खोरी दे विचारी कछ करो सा हमारी हाँ देखिए साहेब जी का कहना है कि ये सदगुरु आप हृदय में विचार करके देख लीजिए और मेरी कुछ सहायता कीजिए कुछ करो सहाय मैं कि सदगुरु कवि साहब जी का कहना है कि हे सदगुरु आप अपने हृदय में विचार कर लीजिए और कुछ मेरी सहायता कीजिए लवा नाल तंत्र एक समकर जंत्र एक भल साझा कह आप में लौलीन होकर मैं सबको एक समान क्षमता में ले आकर एक यंत्र बनाया एक यंत्र बना लिया भल साझा यंत्र एक भल साझा एक यंत्र जंत्र बना लिया तो कह रहे कि बस लौलिन रहना जानता हूँ यही मेरा यकीन यंत्र कि आपकी चरण खुदों में मैं लौलिन रहूँ यही एक सबसे बड़ी मंत्र है सबसे बड़ा यंत्र आगे कहते हैं कि सत्य असत कछु नहीं जानू मैं तो सत्य असत्य क्या है ऐसा कुछ नहीं जानता सत्य असत कछु नहीं जानूँ जैसी बजावा हो तैसा ही बजा आप जैसे बजाते हैं मैं वैसे ही बजते रहता हूँ मैं जैसे आप नचाते हैं वैसे नाचते रहता हूँ आप जैसे फेरते हैं वैसे ही फिरते रहता हूँ तो सत्य सत्यों नहीं जाना जैसे बजाओ तैसे ही नाचा बाजा इनकी गुनाह हम ही को पकड़ो है अरे चोर तुम्हारा तुम्हारी आज्ञा मुसीयत नगर तुम्हारा करें कि हे सदगुरु आप तो सर्वज्ञ हैं सब जगह रहने वाले हैं और जो चोर आपने बना रखा है तो आपकी ही आज्ञा से तो हमें मुझते हैं तो आपके सामने भी ये भी नहीं की चोरी चोर तुम्हारा तुम्हारी आज्ञा कि ये चोर जो काम को लोग अहंकार हैं तो ये आपकी ही तो माया है कई चोर तुम्हारा तुम्हारी आज्ञा मुसीत नगर तुम्हारा आपकी ही नगर को लूट रहे हैं आ इनके गुना हमें को पकड़ो इनके गलती के कारण आप हमको पकड़ लेते हैं फिर प्रश्न कर दें का अपराध हमारा इसमें हमारा क्या अपराध है ऐसा कहते हैं इनके गुनाह हमें को पकड़ो का अपराध हमारा कि आप गुनाह तो ये करते हैं और आप हमें पकड़ते हैं तो इसमें हमारा अपराध कहाँ है सही ही तुम से ही हम एक कहिए इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ जब आपा पर नहीं जाना जब आपा पर नहीं जाना मतलब आपा अर्थात अहंकार को मैं नहीं जान पाया कि क्या बात है आपा पर नहीं जाना आपा को मैं नहीं जाना आपा भी अब नहीं जा जब आपा पर नहीं जाना अब आपा पर भी मुझे नहीं जाना है यानी अहंकार भी अब नहीं पढ़ना है तो अब अंत में कहते हैं कि जो जल में जल पैस न है। जिस प्रकार जल में कोई दूसरा जल आके मिल जाता है तो वो नहीं निकल पाता जैसे समुद्र में यदि नदी का जल जाकर मिल जाता है तो उसको आप सोचें कि हम निकाल के बाहर कर दें तो वो नहीं हो पाएगा जो तो समुद्र में मिलकर समुद्र का जल होगा अब नदी का जल कहाँ रह गया कहें कबीर मन माना बस यही बात जो है अच्छी है अरे चोर तो बनाया गया है ठगने के लिए उसका स्वभाव ही होता है ठगना लेकिन हमारा काम तो जागते रहना है ना जब सोएंगे तो चोर तो ठग ही लेगा और जब जागते रहेंगे है ना वो तो कहा नहीं जब कहा ना जागते रहिए हो भाई कहीं चोर मुसे नहीं पाई है न तो जागते रहना है अब पूरा पर पसार के सो जाओ तो चोर डकैत बदमाश ईल सब उसी में उसी का रूप तो है लेकिन एक रूप वो भी है कि हमें समझना है कि हम इनसे रक्षा कैसे करें अरे भाई आप फसल बोते हैं तो फसल लहलहा रही है अब वहाँ वो चरने वाले पशु आते हैं जंगली आ रहे हैं और भी पशु आते हैं अब वो चर ले तब वो शिकायत करा कि काहे ना तू दिखला तू तोहरे रूप में कुल चल अरे तुम उसकी रखवाली करो <laughs> खेत तुम्हारा है ना तुम उसकी रखवाली करो कि चोर जो है आकर चल नहीं ना पाए है ना उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए है न वो खावा लगा दीजिए वो घेर घाड़ दीजिए कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि वो अंदर प्रवेश रख ना कर पाए रखबार रख दीजिए एक आपके है ना हनुष मान लेके तैयार तो रह है ना कि आवए मार दे तब तो रक्षा हो जाए यही सब चाहिए ठीक